हरि श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत नमः श्री नमः आदि कवि महामुनि सद्गुदेवताभ्यो नम आदिक्रीमद्वामीकमहामुनिप्रणीतोगवासी महाराण महा व्यवहार प्रकरण पहला सर्ग विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा उपदिष्ट तत्वज्ञान में विश्वास न कर रहे श्री सुकदेव जी को जनक के उपदेश से विश्रांति प्राप्ति का वर्णन सभा में आए हुए सिद्धों द्वारा बड़े दीर्घ स्वर से पूर्वोक्त वचन कहने पर अपने सामने स्थित एवं अधिकार की सीमा में स्थित श्री रामचंद्र जी से श्री विश्वामित्र जी पूर्वक बोले हे ज्ञानियो में सर्वश्रेष्ठ रामचंद्र तुम्हारे लिए और ज्ञातव्य और कुछ भी नहीं है अर्थात जो तुम्हें ज्ञात न हो और अवश्य ज्ञातव्य हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है तुम सार और असार का विवेचन करने में अति दक्ष अपनी संपूर्ण हेयोपादेय रहस्य को जान चुके हो अर्थात उक्त बुद्धि से तुम्हें परमार्थ सारभूत अखंड अद्वितीय चिदघन परमात्म तत्व भी ज्ञात हो गया है स्वभावतः निर्मल तुम्हारे बुद्धि रूपी दर्पण में केवल तनिक अविश्वास और संदेह रूपी मलिनता के निराकरण की अवश्य आवश्यकता है क्योंकि अपनी बुद्धि से परमात्म तत्व ज्ञात होने पर भी शास्त्र और आचार्य आदि के संवाद के बिना विश्वास नहीं होता भगवान वेद जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी की बुद्धि की नाई तुम्हारी बुद्धि ने भी ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है अब केवल मात्र विश्रांति की उसे अपेक्षा है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी की आप अपने ही विचार से ज्ञातव्य तत्व में कैसे विश्रांति हुई नहीं कैसे विश्रांति नहीं हुई और गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त संवादिनी बुद्धि से फिर कैसे उनको विश्रांति प्राप्त हुई विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र, मैं तुमसे श्री के पुत्र जी का जीवन कहता हूं तुम इसे सुनो यह तुम्हारे जीवन वृत्तान के तुल्य है और सुनने, वाला, और सुनने वालों के मोक्ष का कारण है जो ये अंजन पर्वत के सदृश और सूर्य के समान तेजस्वी श्री व्यासदेव जी तुम्हारे पिताजी के बगल में सुवर्ण के आसन पर बैठे हैं इनका चंद्रमा के समान सुंदर महाबुद्धिमान सर्वशास्त्रज्ञ और मूर्तिमान यज्ञ के सदृश शुकेव नामक पुत्र हुआ तुम्हारे समान अपने हृदय में सदा बार बार इस लोक यात्रा का संसार स्थिति का विचार कर रहे उनके हृदय हृदय में भी, भी में भी ऐसा ही विवेक उत्पन्न हुआ वे महामनस्वी श्री सुखदेवजी अपने उस विवेक से चिरकाल तक भली भांति विचार कर परमार्थ सत्यरूप अद्वितीय चिदघन परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए स्वयं प्राप्त परमात्म तत्व रूप वस्तु में उनका मन विश्रांत नहीं हुआ उन्हें तत्व में यही वस्तु है ऐसा विश्वास नहीं हुआ विश्वास न होने से विश्रांति भी नहीं मिली विश्रांति न मिलने में न मिलने में अविश्वास ही कारण है जैसे वर्षा की भिन्न जलधाराओं में चातक प्रीति नहीं करता उनसे वीरथ रहता है वैसे ही केवल केवल उनका मन चंचलता का त्याग कर जन्म मरण रूपी महान दुख के कारण विषय भोगों से विरक्त हो गया एक समय निर्मलमति सुखदेव जी ने मेरू पर्वत पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता श्री कृष्णद्वैपायन जी से बड़े भक्ति भाव के साथ पूछा पुज्जतम, यह संसार रूप आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ कब यह उच्छिन्न होता है यह कितना बड़ा है कितने काल तक रहेगा और यह संसार है किसका क्या देह का? क्या देह का है? या का है या मन का है? अथवा प्राण का है या संघात का है या उनसे अन्य विकारी का है अथवा निर्विकार चिन्ह मात्र का है पुत्र द्वारा यो पूछे जाने पर आत्म तत्वज्ञ महामुनि श्री व्यास जी ने अपने पुत्र से संपूर्ण वक्तव्य आद्योपांत कहा। पिताजी के उपदेश के अनंतर श्री जी ने यह तो पहले ही जानता था, इससे कुछ अपूर्व बात नहीं ज्ञात हुई यह सोचकर पिताजी के वाक्य का शुभ बुद्धि से विशेष आदर नहीं किया भगवान व्यासदेव जी ने भी पुत्र का ऐसा अभिप्राय जानकर उनसे फिर कहा मैं उक्त तत्व से अतिरिक्त तत्व को नहीं जानता पृथ्वी में जनक नाम के महाराज है वे ज्ञातव्य तत्व को भली भांति जानते हैं उनसे तुम वेद्य यानी जानने योग्य आत्म तत्व को भली भांति जान जाओगे पिताजी के योग कहने पर श्री सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से पृथ्वी में आए और महाराज जनक से संरक्षित नगरी में पहुंचे द्वारपालों ने महात्मा जनक को सूचना दी कि राजन दरवाजे पर वेद व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी स्थित है जनक जी शुकदेव जी का चरित्र सुन चुके थे अतएव सहसा उपदेश देने में श्री व्यास जी के वाक्यों का जैसा अनादर किया वैसे ही मेरे उपदेश का अनादर होने से उनकी अकृतार्थता न हो यह विचार कर उनके वैराग्य आदि साधनों की ओर विश्वास की स्थिरता की परीक्षा के लिए उपेक्षा के उपेक्षा के साथ अच्छा आए है तो क्या हुआ रहे ऐसा कहकर सात दिन तक चुपचाप रह गए सात दिन के अनंतर उन्होंने सुखदेव जी को घर के आंगन के अंदर प्रवेश कराने की अनुमति दी वहां पर भी वे पूरे सात दिन तक वैसे ही उनमना अर्थात तत्व जिज्ञासा की उत्कंठा से अनादर की ओर कुछ ध्यान न देकर बैठे रहे तदुपरांत जनक ने शुक्र को अंतपुर में प्रवेश कराने की आज्ञा दी वहाँ पर भी जब तक तक तुम्हारी भोजन आदि द्वारा पूजा नहीं नहीं हो जाती, तब तक राजा नहीं दिखाई देंगे। इस बहाने से राजा ने चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाले सुखदेव जी का अंतपुर में यौवन मदमत्त स्त्रियों द्वारा विविध भोग पूर्ण भोजनों से सात दिन तक लालन पालन किया जैसे मंदवायु बद्ध मूल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती वैसे ही वे भोग वे दुख व्यासदेव जी के पुत्र के मन को विकृत न कर सके वहां पर पूर्ण चंद्र के सदृश सुंदर श्री सुखदेव जी भोग और अनादर में समान यानी हर्ष विषादरहित अतएव स्वस्थ वागादि इंद्रियों को अपने वश में किए हुए एवं प्रसन्न मन रहे इस प्रकार परीक्षा द्वारा श्री सुखदेव जी के तत्व ज्ञान होने तक स्थिर रहने वाले विचार वैराग्य आदि की दृढ़ी स्वभाव को जानकर राजा जनक ने आदर से समीप में लाए गए प्रसन्न चित्त श्री सुखदेव जी को देखकर प्रणाम किया राजा ने बड़ी शीघ्रता से सुखदेव जी का स्वागत कर उनसे कहा महाभाग आपने जगत में प्रसिद्ध परम पुरुषार्थ के साधन आवश्यक सभी कार्य कर डाले हैं अतएव आप कृतकृत्य कुर्त हैं। भगवान संपूर्ण सुखलभ आत्मसुख के अंतर्गत है आत्मसुख के प्राप्त हो जाने से ही आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं आपकी क्या इच्छा है श्री सुखदेव जी ने कहा गुरुदेव यह संसार रूपी आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ है और कैसे इसका उच्छेद होता है यह भली भांति मुझसे कहिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा यो पूछने पर जनक ने श्री सुखदेव जी से उसी तत्व का उपदेश दिया जिसका कि पहले उनके पिता महात्मा श्री वेद जी ने दिया था श्री सुखदेव जी ने कहा मैंने यह बात अपने विवेक से पहले ही जान ली थी और जब मैंने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज आपने भी यही बात कही संपूर्ण उपनिषदों में स्थित महावाक्यों का भी यही अखंड वाक्यार्थ उपनिषद के तात्पर्य का निर्णय कर करने वाले सूत्र भाष्य आदि शास्त्रों में दिखाई देता है वह यह है यह कि यह निंदित संसार अंतकरण से उत्पन्न हुआ है और अंतकरण का आत्यंतिक विनाश हो होने से नष्ट हो जाता है अतः यह निस्सार है ऐसा तत्व ज्ञानियों का निश्चय है श्री सुखदेव जी ने कहा हे महाबाहो जिसे मैंने स्वयं ही पहले विचार द्वारा जाना है क्या वही सत्य तत्व है यदि वही सत्य तत्व है तो वह जिस प्रकार निस्संदेह रूप से मेरे हृदय में जम जाए उस प्रकार उसका मुझे उपदेश दीजिए यह तत्व पदार्थ है या यह तत्व पदार्थ है जो अविश्वास से नाना विषयों में चक्कर काट रहे चित्त ने मुझे भ्रम में डाल रखा है चित्त द्वारा इस जगत में भ्रमित मैं आपसे शांति लाभ कर सकूंगा श्री जनक जी ने कहा मुनिश्रेष्ठ आपने स्वयं विचार पूर्वक जिस तत्व को जाना है और जिसका गुरु मुख से श्रवण किया है उससे अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञातव्य तत्व नहीं है हे सुखदेव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वव्यापक चिन्मय एकमात्र परम पुरुष परमात्मा ही है उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है वही अद्वितीय परमात्मा अपने संकल्प से संसार रूप बंधन में पड़ा है और जब वह संकल्प रहित हो जाता है तब मुक्त हो जाता है आपने मुनिश्रेष्ठ तत्व को भली भांति जान लिया है आप बड़े महात्मा हैं क्योंकि आपको तत्व निश्चय दशा में भोग भोगने से पूर्व ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य हो गया है भगवान आप बालक होते हुए भी विषयों के त्याग में शूर वीर होने के कारण महावीर है अतएव दीर्घ रोग के तुल्य भोगों से आपकी मति विरक्त हो गई है अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जिसे सुनने के लिए आप जिसे सुनने के लिए आप व्यग्र थे आपके उस जिज्ञास जिज्ञासित विषय को मैं आपसे कह चुका इस समय क्या सुनने के लिए आप इच्छुक है उसे मुझे कहिए आपके पितृचरण व्यास जी संपूर्ण ज्ञानों के महासागर है और असीम तपस्या में संलग्न है पर जैसे पूर्ण ज्ञानी वैसे पूर्ण ज्ञानी वे नहीं हुए श्री व्यास देव जी का शिष्य मैं श्री व्यास जी से भी बढ़कर हूं क्योंकि उनके पुत्र और शिष्य आप मेरे शिष्य हुए हैं आप में भोगों की इच्छा इतनी अल्प मात्र में है, है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता उक्त भोगे की न्यूनता से आप मुझसे भी कही बढ़कर है।, है इस समय आपका चित्त परिपूर्ण है आप अब दृश्य वस्तु में निमग्न नहीं है दृश्य वस्तु में निमग्न होना ही संसार पतन है क्योंकि उदरमंतरम कुरुते अथ तस् भयम भवती जो तनिक भी आत्मा में भेद करता है उसे भय होता है ऐसी श्रुति है अतः आप मुक्त हो गए हैं, इसलिए कोई ओ, कोई और भी ज्ञातव्य वस्तु है ऐसी भ्रांति का त्याग कीजिए महात्मा जनक द्वारा आप सर्वव्यापक चिन्हय अद्वितीय परमात्मा हैं यो उपदिष्ट श्री सुखदेव जी दृश्य रूप मल से रहित परमात्मा में चित्त समाधान पूर्वक चुपचाप स्थित हो गए उनके शोक भय खेद सब नष्ट हो गए इच्छा न मालूम कहा चली गई एवं अब संदेह कट गया कट गए यो निसंशय होकर श्री सुखदेव जी सात्विक देवताओं से आक्रांत होने के कारण चित्त विक्षेप के हेतुओं के न रहने से समाधि के अनुकूल मेरु के शिखर पर समाधि के लिए गए वहां वे दस हजार वर्ष तक निर्विकल्प समाधि लगाकर तेल रहित दीपक के समान परमात्मा में लीन हो गए विदेह मुक्त हो गए विषयासक्ति और उसके हेतु अज्ञान का विनाश होने से परम परमशुद्ध अतएव संचित और आगामी पुण्य और पाप के असंपर्क एवं विनाश से निर्मल स्वरूप और प्रारब्ध कर्मों का नाश होने के कारण अशुद्ध देह आदि की निवृत्ति होने से पावन हुए महात्मा श्री सुखदेव जी निर्मल परम पावन परमात्मा वस्तु में वासना रहित होकर जैसे जलबिंदु समुद्र में मिल जाता है वैसे ही एकता को प्राप्त हो गए अर्थात भेदक उपाधि के नष्ट होने पर वास्तव्य अखंडैक्य को प्राप्त हो गए पहला सर्ग समाप्त मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण दूसरा सर्ग। श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए प्रार्थित श्री वशिष्ठ जी को श्री विश्वामित्र जी का प्रोत्साहित करना श्री सुखदेव जी की आख्यायिका की प्रकृत में संगति दिखला रहे एवं श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए श्री वशिष्ठ जी को उत्साहित कर रहे श्री विश्वामित्र जी बोले श्री रामचंद्र जिस प्रकार व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के केवल मनोमालिन्य के मार्जन्य के लिए उपपत्ति युक्त उपदेश की आवश्यकता थी इसीलिए उनका जनक के समीप में जाकर उपदेश ग्रहण करना आवश्यक हुआ था वैसे ही तुम्हारा भी मनोमालिन्य का मार्जन आवश्यक है हे श्री मुनिवरो ने ज्ञातव्य वस्तु संपूर्णतया जान ली है क्योंकि सुमति श्री राम को भोग रोगों भोग रोगो की नाई रुचि कर नहीं हो रहे हैं जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है उसके मन का यही निश्चित लक्षण है कि उसको फिर संपूर्ण भोग भले नहीं लगते ज्ञान से उत्पन्न संसार रूपी बंधन भोगों की वासना से दृढ़ हो जाता है और जगत में भोग वासना के शांत होने पर बंधन भी क्षीण हो जाता है। हे राम विद्वान लोग वासनाक्षय को मोक्ष कहते हैं और विषयों में वासना की दृढ़ता को बंध कहते हैं अर्थात जितनी ही विषय वासना क्षीण होती जाएगी उतना ही संसार से बंध से छुटकारा मिलता जाएगा वासना के सर्वता क्षीण होने पर सर्वतः मुक्ति हो जाती है मुनिवरो मनुष्यों को आत्म आत्मतत्व का आपात ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान प्रायः अल्प श्रवण आदि प्रयास से भी हो जाता है अर्थात अपरोक्ष द्रुक स्वरूप आत्मा का केवल दृश्य विवेक से भी अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है पर विषयों में विराग तो क्लेश से ही होता है जो व्यक्ति भली भांति आत्मदर्शी होता है वही यथार्थ आत्मज्ञानी है यानी तत्वज्ञान से उत्पन्न स्वरूपी फलवाला अविद्यांस रूपी फल वाला ज्ञातव्य तत्व का ज्ञाता है और वही पंडित है सामान्य रूप से आत्मदर्शी पुरुष वैसा नहीं है कारण कि उससे मूढ़ता बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती उक्त महात्मा पुरुष को भोग हटात अच्छे नहीं लगते जिसे यश पूजा लाभ आदि उद्देश्यों के बिना ही भोग अच्छे नहीं लगते वह सांसारिक जीवन मुक्त कहलाता है भाव यह है भाव यह कि दंभ से जो भोग का त्याग किया जाता है उससे इष्ट सिद्धि नहीं होती जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती वैसे ही जब तक ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक विषयों में वैराग्य नहीं होता वृंद, इसलिए आप लोग श्री रामचंद्र जी को निश्चय ज्ञात जिसने ज्ञातव्य तत्व को जान लिया है जानिए क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय अनुरंजित नहीं कर रहे हैं हे मुनि नायको श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को जानते हैं उसे श्री गुरुमुख से यही वस्तु है ऐसा सुनकर श्री राम जी का चित्त अवश्य विश्रांति को प्राप्त होगा अनान्य अधिकारी पुरुष भी उपदेश सुनकर विश्रांति को प्राप्त होंगे इस प्रकार सबके उपकार के लिए हम वशिष्ठ जी की प्रार्थना करते हैं यह भाव है अथवा श्री रामचंद्र जी ने जिस तत्व को स्वयं विचारा विचार से जाना है उसमें उन्हें यही वस्तु है ऐसा दृढ़ विश्वास न होने के कारण वह अप्राप्त ही है गुरुमुख से उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी उसमें विश्वास होने के कारण अवश्य चित्त विश्रांति को प्राप्त होंगे जैसे शरद काल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा करती है वैसे ही शरत शोभा शोभा के समान निर्मल श्री रामचंद्र जी की बुद्धि द्वैत निराश में विश्वास द्वारा केवल अद्वितीय चिन मात्र के अवशेष की अपेक्षा करती है यहाँ पर महात्मा श्री महात्मा श्री रामचंद्र जी की विचित्र विश्रांति के लिए ये श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्ति का उपदेश देने की कृपा करें। ये महात्मा संपूर्ण रघुवंशियों के नियंता, शिक्षक तथा नियंत्रु सर्वज्ञ सर्वसाक्षी एवं तीनों कालों में मोह आदि से अनभिभूत है भगवान वशिष्ठ जी आपके और मेरे वैर को शांत करने के लिए और महामती मुनियों के कल्याण के लिए देवदार के वृक्षों से आवृत्त के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं पहले जिस जिस ज्ञान ज्ञान का उपदेश दिया था उसका आपको स्मरण है? ब्रह्मन, जिस युक्ति पूर्वक से यह सांसारिक वासना जैसे सूर्य के उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है वैसे ही निसंदेह नष्ट हो जाती है आप उसी उपत्ति युक्त ज्ञातव्य वस्तु का समीप में स्थित यानी शिष्यभूत श्री रामचंद्र जी को शीघ्र उपदेश दीजिए जिससे ये अवश्य विश्रांति को प्राप्त हो जाएंगे भगवान यह अल्प फल देने वाला महान परिश्रम नहीं है श्री रामचंद्र जी निष्पाप है अतः जैसे निर्मल दर्पण में प्रयत्न के बिना ही मोह प्रतिबिंबित हो जाता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी को प्रयत्न के बिना तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा सज्जन शिरोमणि वही ज्ञान है वही शास्त्रार्थ है और वही प्रशंसनीय पांडित्य है जिसका कि विरक्त सतशिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है वही राग्य शून्य असत शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जाए वह कुत्ते के चमड़े से बने पात्र में रखे हुए गाय के दूध की नाई अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है हे प्रभो वीतराग भय तथा क्रोध से रहित अभिमान शून्य और पाप विवरजित आप जैसे महापुरुष जिसे उपदेश देते हैं उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म तत्व में विश्रांत हो जो हो ही जाती है श्री विश्वामित्र जी के यो कहने पर व्यास नारद आदि संपूर्ण मुनियों ने भी उनके कथन की साधुवाद पूर्वक खूब प्रशंसा की तदुपरांत महाराज दशरथ की बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अत ब्रह्मा जी के समान महातेजस्वी महामुनि भगवान वशिष्ठ जी बोले श्री वशिष्ठ जी ने कहा मुनिवर जिस कार्य के लिए आप मुझे आदेश देते हैं उसे मैं निर्विघ्न करता हूं सामर्थ्य होते हुए भी संतों के वचन को टालने की किस्में शक्ति है जैसे लोग दीपक से रात्रि का अंधकार दूर करते हैं वैसे ही मैं श्री राम आदि राजकुमारों के अंतकरण के अज्ञान को ज्ञान से शीघ्र दूर करता हूँ पहले भगवान ब्रह्मा ने संसार रूप भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का निषद पर्वत पर उपदेश दिया था उसका मैं जो का त्यो आद्योपांत स्मरण करता हूं वाल्मीकि जी ने कहा महात्मा श्री वशिष्ठ जी यो स्पष्टतया प्रतिज्ञा कर जैसे पहलवान या नट भूषण वस्त्र अस्त्र शस्त्र आदि सामग्री को लेकर उद्यत होता होता हुआ शोभित होता है वैसे ही प्रबोध प्राप्ति द्वारा शिष्य के अनुरंजन में उपायभूत दृष्टांत, उपाख्यान प्रमाण और तर्क आदि का अनुसंधान उत्साह आदि परिकर बंधन से व्याख्याताओं के तेज को स्वीकार कर जगत की अज्ञानता का अज्ञानता का विनाश करने के लिए मुख्य रूप से परमात्मा के बोधक शास्त्र को कहने लगे दूसरा सर्ग समाप्त